श्रीमद्भागवत स्कुस्थ्याय सुदर्शन और शंखचूर्ण का उद्धार श्री सुवाच एकत्राया गोपाल जात कौतुका प्रयुस्तिकावन श्री सुखदेवजी कहते हैं परीक्षित एक बार नंद बाबा आदिगोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिकावन की यात्रा की तथा स्ना सरस्वत्याम देव पशुपतिम विभुम आन भक्त चेबिका राजन वहां उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया गावो हिरण्यम बांसे मधुमधा ब्राह्मणे भ्यो दु सर्वे देव न प्रियता वहां उन्होंने आदरपूर्वक गाँवें सो सोना वस्त्र मधु और मधुर अन्य ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया वे केवल यही चाहते थे कि इनसे देवाधिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो उ सरस्वती तेरे जलम प्रास्य धितब्रताह रजनिमता महाभागा नंद सू नंद का उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपो ने उपवास कर रखा था इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटके सो गए कश्चिन महान तस्मिन विपिन तीबु यद क्षयागतो नंदम शयानम उगो ग्रसित उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था उस दिन वह भूखा भी बहुत था। दैवस वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद जी को पकड़ लिया स चुक्रो शाहिना कृष्ण कृष्ण महानय सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय अजगर के पकड़ लेने पर जी चिल्लाने लगे बेटा कृष्ण कृष्ण दौड़ो दौड़ो देखो बेटा यह अजगर मुझे निगल रहा है मैं तुम्हारी शरण में हूँ जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ तस्क्रित श्रुआ गोपाला सहसो स्थिता ग्रस्त चुष्टवा विभ्रांता सर्पम विभ्य धुरु नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर सबके सब, सब गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर कर घबरा गए अब वे लुकाठियों अली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे अला थे धमानी नामुंचमु रंग मृत पदा भगवान सात पति लुकाठियों से मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं इतने में ही भक्त भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया स वही भगवत श्रीमत्ता शुभ भेजे सर्पुर रूपम विद्या भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरा सर्वांग सुंदर रूप वान बन गया तम प्रदृषि के प्रणतम महारे नवपुषा पुरुष मालिनम उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी वह सोने के हार पहने हुए था जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया तब उन्होंने उससे पूछा को भवान पर कथम जुगिता में ताम गतिम वापित हो वस तुम कौन हो तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनी क्यों प्राप्त हो गई थी अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा सर्पवाच अहम विद्याधर कस् सुदर्शन इतिया स्वरूप संपत्तिया अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला भगवान मैं पहले एक विद्याधर था मेरा नाम था सुदर्शन मेरे पास सौंदर्य तो था ही लक्ष्मी भी बहुत थी इससे मैं विमान पर चढ़कर कर यहाँ से वहां घूमता रहता था प्रापितो स्वेन पाप एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा उसने सौंदर्य के घमन से मैंने उनकी हंसी उड़ाई अपने सौंदर्य के घमन से मैंने उनकी हंसी उड़ाई मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का श्राप दे दिया यह मेरे पापों का ही फल था सापो में अनुग्रहा करुणात्म यद हम लोग गुरु पदास्पताशु उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे शाप दिया था क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमलों से मेरा स्पर्श किया है इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए तम याहमे प्रपन्ना भयादा समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं अब मैं आपके श्री चरणों के स्पर्श से साफ से छूट गया हूँ और अपने लोक में जाने की अनुमति चाहता हूँ प्रपन्नोस्मयोग्वरेश्वर भगवत वत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम मैं आपकी शरण में हूँ इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन मुझे आज्ञा दीजिए ब्रह्मा मुक्त हम सद्यस्तेशनाम अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत, आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के साप से मुक्त हो गया यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों से स्पर्श किया है तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह हो सकता है सुदर्शनो हो दिवम जात कृष्ठ इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की परिक्रमा की और प्रणाम किया फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए निशाम्य कृष्णस्य तदात्म वैभवम चेत हम हम। राजन जब ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ उन लोगों ने उसे उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः व्रज में लौट आए कदाचि गोविंद मध्य मध्य गह व्रज एक दिन की बात है अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे ललितम भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हाल लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी निशा मुखम मोडुपम तो मल्लिका गंध मत्ता जुष्टम अभी अभी सायंकाल हुआ था आकाश में तारे उग आए थे और चाँदनी छिटक रही थी बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे धीरे धीरे गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी जगतो सर्वभूता नाम श्रवण मंगलम थ स्वर मंडल मूर्चितम उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही सांस मिलकर राग अलापा उनका राग आरोह अवरोह स्वरों के चढ़ाव उतारते बहुत ही सुंदर लग रहा था वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला था गोप्य स्त गीतमा करण मूर्चिता ना विदन निप संसदो को लात्मान ततः उनका वह गान सुनकर गोपियां मोहित हो गई परीक्षित उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही कि वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सके एवं तो संवत शंखचूड़ धन दानो चरो जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे उसी समय वहां शंखचूड नामक एक यक्ष आया वह कुबेर का अनुचर था तयोर्ष तो राज तनाथम प्रमदा जनम क्रोशंत काल जामा दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखड़के उत्तर की ओर भाग चला जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्रीकृष्ण ही हैं वे गोपियाँ उस समय रो रोकर चिल्लाने लगी क्रोशंतम कृष्ण थे विलोक्य स्वरिग्रह यथागा्रस्ता भ्रातरा भुन दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गांवों को लूट ले जाए वैसे ही यक्ष हमारी प्रेषियों को लिए जा रहा है और वे हा कृष्ण हा राम पुकार कर रो पीट रही हैं उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े मां माष्टे तरसा त्वरित डरो मत डरो मत इस प्रकार अभय करते हुए हाथ में शाल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में ही उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए प्राद्रवद्धि यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे तब वह मूढ़ घबरा गया उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा गोविंदो यत्र यत्र तमन्विंदोधावी स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए परंतु भगवान श्री कृष्ण जहा जहा वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे वे चाहते थे कि उसके सिर कोई चूड़ामी निकाल ले अभिदूर विभू कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घुसा जमाया और चूड़ामी के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया शंखचूड़म निहत्यव मणिमादास्वरम अग्रजाया दृत्याम इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूर्ण को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को दे दी श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमशा सहितायां दशम स्कूर्वाधे शंखचोड़ो नाम चतुत्रिश्याय